दशमुख सकल कथा आगे कही सहित अभिमान अभागे भागे हो

कपट मृग तुम छल कार्य विधि हरियाण नारी जई पुन्य कहा सुनू दस सी सा नर रूप चरा चर

Taa, na ra mu majaa, taa sa. Taa so taa t bayer nanti je. Taa so taa t bayer nanti je. Marie Marie dia en dije. Marie Marie dia en dije. Moni matiratan gayu kumara. Moni matiratan gayu.

दिन फर सर रघुपत मोहिमारा थक जो जल आयो सन मामी दिन सन भर किए हल नाही नामी

ई मम कीट गंगती नाई जहाँ ताम ले कऊँ जो भारी जौ नरता तदपयति सूरा

है पूरा निरोधनाय पूरा जय को साधका स्वभावती हरिदोद

माने भरभूषण तृष राव मनुष्य यश भरवंद्रिया चंद्रिया

रावण मारिश के पास पहुंच गया और उसने मारिश को प्रणाम किया मारिश ने भी राजा समझ करके दशरथ की सूया की और फिर उससे पूछा कि एकाएक आपका इस प्रकार से आना कैसे हुआ आप अकेले कैसे आ गए देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंतित हैं

ऐसी क्या बात हो गई क्योंकि तो तो तो उसके उत्तर में रावण कहता है कि दस मुख सकल कथा कही आगे कही सहीद अभिमान्य भागे कहते रामायण के उसको मारीच को बताए मारीच को सूत न खा के नाकाम रखने की बात प्रदूषण त्यागे मारे जाने की बात की ये सब उसको बताई

लेकिन कभी सही अभिमान कभी सहित अभिमान ये अभिमान करते हुए कि अब उन्होंने जो कुछ किया सु तो खदूषण को मारा सु तो मारा लेकिन हमारे सामने उनकी रेह नहीं, नहीं चलेगी मैं बड़ा सा और शक्ति कोई शारीरिक शक्ति बौद्धिक शक्ति यही शक्ति नहीं

कहा कि हम हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति जो है वह कपटती है।, है उस शक्ति के सामने इनकी एक घंटे ये उसमें सब समझा दिया लेकिन अब शंकर जी को तो कथा सुनाते कहते हैं कि कहीं सहित अभिमान अब आगे अब आगे

या देखो उसकी बुद्धि जो वो हो जैसे उसने निश्चय किया विनाश की तरफ उसकी आगे बढ़ती जाती है जब देख निश्चय तो उसी प्रकार से किया हुआ है कि भगवान राम के बाणों से मारे जाएंगे तो हम कर जाएंगे वो बात है लेकिन लौकिक रूप में देखते हैं तो वो सब उसके आचरण उसी प्रकार के हैं जैसे कोई जिसने पूर्वजंग में बहुत पाप कर्म किए हों और उसका फल भोग रहा हो तो

दुर्भाग्यपूर्ण बात है ऐसे उसने कार्य अब वो मरीज के पीछे पड़ता है मरीज को ले जाने के लिए तो उसके लिए कहते हैं को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जो है उसको करने जा रहा है हो कपट मृग तुम छलकारी तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि कपट मृग बन जाओ मैंने नकली हिंद बन जाओ तुम और छलकारी और तुम जो है उसमें

छल करो कपट मृत बनकर के ऐसे कपट बनो जिससे कि वे छल में पड़ जाए अब देखो भगवान राम और उनकी माया और उनके सामने रावण की तो कितनी माया है और कितना वो उछल कर सकता है कितना कपट कर सकता है भगवान तो सर्वज्ञ हैं सर्विद्धिमान हैं सर्वांर हैं उनसे कुछ छिपा नहीं है ये सब जानते हैं

लेकिन रावण उनसे भी छल करने की कोशिश करता है और छल करता है और आगे देखते हैं कि भगवान राम भी उसके छल में जानबूझ करके आ जाते हैं कहते हैं तुम छल करते हो तो करो तो हो कपट मर्ग तुम छलकारी कहते हैं तुम छल से, से कपट मृग बन जाओ और धीरे मेरी हरियाण नप नारी

अब बस यही एक युक्ति है कि तुम कपड़क बन जाओगे जब तुमको मारने के लिए वो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तो सीता के लिए रह जायेंगी तो फिर मैं उनको सीताजी जी का हरण कर रहा हूँ ये हरियाणा नत नारी नरतनारी ना सीताजी उनको सीताजी का हरण में कर रहा हूँ बता दिया कि मैं उस प्रकार करना अपना ऐसा देश बनाऊंगा की जिससे की सीता को संदेह न हो और मैं उनको वहाँ

ंड कारण से उठा लगा तो ये नहीं कहा सुनऊंगीसा अब देखो जब रावण ने अपनी सारी योजना अब यहां तो संक्षिप्त किसी ने दी है लेकिन रावण ने वहां मारिच को अपनी समस्त योजना के से काम लेना था इसलिए पूरी योजना बताई कि तुम इस प्रकार से स्वर्ण के बनो तुमको देख करके जब वो तुम्हारे पीछे दौड़े

तो तुम तो उनको दूर तक ले जाना तब तो उतनी देर के बीच में हम उनको सीता का वन धारण करवाएंगे और ये देखो, उस भी कहा कि जो कोषदें जो है उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं उसके बदले में हम जैसे कहते हैं कि ना कि मिट्टी तय कोई ढिला मारे तो उसके बदले में हम पत्थर मारेंगे तो कैसे कि उसने तो नाक ही कान काटी है तो उनकी संभूण सीता तो उनकी पत्नी को डाला

होगा इस प्रकार वो बदला लेने के लिए कहता कि मैं ऐसे बदला लू उनका दिमाग ठिकाने लग जाएगा ये सब योजना उसने उनको समझाई तो पुण्य कहा सुन हो दस सीशा अब मारीस को तो पुराने अनुभव से अपने अनुभव के आधार पर मारीस रावण को समझाता है कहा सुन हो दस शीशा के रावण तुम सुनो

रूप चराचरी निशा जिंदगी तुम बात कर रहे हो तुम समझते हो दो मनुष्य है मनुष्य का रूप जरूर डाल किए हुए लेकिन चराचरी निशा है चरा समस्त सचि के स्वामी है परम परमात्मा ही है में ताक बहते उनसे उनसे बैठ नहीं किया जा सकता

क्योंकि वो ऐसे शक्तिशाली हैं सर्वोपरि हैं कि मारे मरीज जी आए जी जीजे जिसके के हाथ में मरना जीना दूसरे तो हो वो हम लोगों को मारे तो हम मर जाए हमको जिला में तो हम जी जाए जब ऐसे शक्तिशाली हैं तो उनसे विरोध करके लड़ाई लड़कर के कौन से पूरी होने वाली बात है

संदेह था कि हो सकता है कि भगवान ने अवतार लिया हो बहुत बार उसने सोचा था तो कि जरूर खंडूषण को मारा है तो भगवान ने अवतार लिया होगा लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है कि न दिया हो अवतार ये जो है ये राजकुमार जो दोनों मनुष्य ही हो तो मनुष्य होने की भी संदेह उसके मन में था लेकिन मारीस के मन में रल से मात्र संदेह

उसके पूरा विश्वास है कि भगवान नहीं है साथ कह देता पेलर रूप चरा सा ऐसे नहीं कहता है कि जहाँ तक मेरा अनुमान है जहाँ तक वो भगवान नहीं है उन्हीं ने उतार दिया है ऐसे नहीं बोलता वो कहता पक्की बात की इसमें ये है कि तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है देखने में मनुष्य रूप है उसमें जरा भी कोई कसर की बात नहीं और समस्त जगत के जितने भी प्राणी है

उस सब परमात्मा की चेतना जो उसी के कारण से सब जीवित हैं जीवन जितना जो है हर व्यक्ति का वो परमात्मा की चेतना से सबका जीवन है किसी जीवन को परमात्मा को तो छोड़कर किसी व्यक्ति का अपना निजी जीवन छोड़े अपनी निजी चेतना छोड़े कभी परमात्मा हो ना हो हमारी अपनी चेतना हम उससे अपने जीवन ऐसे नहीं हर व्यक्ति का जीवन से परमात्मा की सत्ता से सबका जीवन

जब इस प्रकार की स्थिति है तो उस परमात्मा से क्या लड़ाई उससे क्या व्यय करना उसे क्या सतर्कता करनी अब वो अपना अनुभव बताते हैं कि देखो हम किस आधार पर कहते हैं कि मुझे मुनि मदरा कुमारा और फिर फल सर रघुपद मुनि मारा आप कहते हैं देखो बहुत दिन की पहले की बात है कि जब निष्कावर्थन की जगह के दिन की हम हम लोग

अभी रावण ने लगा रखा था की जहाँ यज्ञ त्याग हो वहाँ पर उपद्रव करो यज्ञ न होने दो तो ये सब का सब सेना वो सब आस पास लगी रहती थी और जहाँ यज्ञ करे उसको निर्ध कर देते थे यज्ञ के कर देने देते थे उसमें विचार बेचू बाधा डाल लेते थे आप जानते जैसे वे ध्यान करने बैठे भगवान का भगवान का ध्यान तो आएगा

दो चार सेकंड भगवान का ज्ञान आएगा और बाकी दुनिया भर की बातें आकर के आक्रमण कर देंगे अब तो कौन बचा तो वो इसी प्रकार थे वो ये भी करने बैठते थे तो ये सब निशाकर आकर के आक्रमण कर ले नहीं करने तथा तो हम भी यही कार्य करते थे वहां पर लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया जब ये आए

तो मुनिमखर रात में गयी कुमारा उस समय ये कुमार ही थे उस समय तो भगवान राम का विवाह भी नहीं हुआ था सोलह वर्ष की आई थी उस समय ये जब गए कहा बिन परसा रघुपत मु मारा उस समय तालुका मार दी गई पताई है सुबह मार दिए गए मान पता ही है और हमको उन्होंने जो मारा बिना नोक मारा बाढ़ मारा ऐसे ही

उसमे कोई लोहे का खनल नहीं लगा था ऐसे ही बाढ़ महाराज बाढ़ आकर के मेरे लगा उस के धक्के में उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते दूर आकर के समुद्र के किनारे चार सौ दूर आकर के मैं यहाँ गिरा कर सत्योजन आये हूँ सौ योजन दूर आकर के मैं आकर के यहाँ पर गिरा कर दूर कर

असमन लोग उनकी कितनी शक्ति है उनसे डर करने से क्या लाभ? अपना अनुभव बता दिया कि हमारा नाम इस प्रकार है और तब से भगवान को उसके बाद वहाँ ऐसी गए पूरी उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद फिर अयोध्या में भगवान राम बारह वर्ष और रहे उसके बाद उनके राजाभिषेक की संभावना मानिक कार्यक्रम बनना शुरू हुआ

और फिर उसके बाद फिर को बन जाने का आदेश हो गया तब देखो उनकी आयु कितनी हो गई, और फिर जब वो चित्रकूट में आए और फिर दस बारह साल उसके बाद फिर दीप गए हैं बन में रहते रहते तो अब कितनी आयु है आप समझते हो कि जो कुमार अवस्था में था उसमें कितनी शक्ति थी चार चार को मार दिया हमको मारा फेंका इतनी दूर हम गिरे आज में इतनी ताकत है क्या समझते हो कि तब से को आप कोई कलता नब वो और जितनी शक्तिशाली हो गए

इसलिए तुम ये समझो तुमसे युद्ध करके तुम जीत जाओगे या कोई युक्ति च्रम तुम करोगे किसी प्रकार प्रता हो सकता सत्यो जन आये सन माही तुम सन किए भले नही उनसे शत्रुता करने से कोई भलाई नहीं सिवा भाई मम की भंगती नहीं जहां कहा वहां देखो दो भाई

अब ये देखिए तो क्या हुआ अब वो अपनी स्थित कहता है जब से हम आकर के यहाँ पड़े तब से मेरी स्थिति ब्रह्मचर्य के समान हो गई ब्रह्मचर्य का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे लखौरी है और यही छिंग है लखौरी झिंगुर उठा ले जाए और उठा करके अपने उस समय खोख बुझा करके रखे तो वो झिंगुर जो है लखौरी बेटर की वजह से

उसको देखते देखते देखते उसको सब तरह लख लखौड़ी दिखाई देने लगती और वो स्वयं भी लखौरी बन जाता है ये भ्रम की ये स्थिति है <laughs> तो कहते हैं मम मम की तो नी भंगी की उसी तरह से मेरी दशा हो गई और जहां तहा मैं देख हूँ भाई अब जहाँ हम देखते हैं वहां बस वही याद आ जाते हैं वही दिखाई देते हैं <laughs>

देखो जैसे कि उपासना की बात करते रहते हैं जिसका चिंतन करो जिसका विचार करो बस वही चित्त में चढ़ जाता है और दिन रात फिर वही दिखाई देता है संसारी लोगों को जिस संसार के जिन कार्यों में जहाँ उनकी प्रीति हो जाती है जहाँ आसक्ति हो जाती है तो दिन रात तो बस वही दिखाई देता है ऐसे ही जिनका ध्यान भगवान की डर गया और डर लग गया तो दिन रात बस वही दिखाई देते है

जब वहाँ पर आकर के गिरा के समुद्र के किनारे तब से वो बिल्कुल सात संत हो गया उसने अपना सब राक्षसी सुहासक छोड़ दिया था उससे पहले ही ऐसी और वहाँ एकांत स्थान में रहता था रावण गया नहीं। वो लौट के बताने के लिए रावण से गया कि भगवान राम ने हमको फेंक दिया है तो अब यहाँ पड़े हुए हैं ये हमारी दशा है उसने आप तक बताया नहीं रावण को

अपने वही रहकर रहा हूँ तो पता लग गया कि मारी जब वहाँ आजकल वहाँ पर है उसके जूतों ने बता दिया लेकिन मारीण से मिलना नहीं चाहता था अब उनचरी स्वभाव के लोगों से उसे उनका साथ करना उसे अच्छा नहीं लगता था एकांत बात उसे अच्छा लगता था अब वहाँ रह करके वो निरंतर भी भगवान की शक्ति को उनके स्वरूप को भगवान राम को उसने जैसा पहले देखा था उनका सुंदर स्वरूप

और उनकी महान शक्ति इनका सप्ताह माधुरी ऐश्वर्य उन्हीं का स्मरण कर करके वो तो हमारी अपने स्थान पर उसने अपने आश्रम में हमारी अपने अपना आश्रम बना लिया था उसी आश्रम में अपने बात करता था और भगवान के ध्यान में लगा रहता तो होते होते दिन में क्या हो गया जहाँ देखो तो तहा वही भगवान राम ही दिखाई देते ये उसका प्रभाव हुआ

जहाँ कहा है देखा तो दो भाई दोनों भाई उनका दो ही भाई दिखाई देते सीताजी दिखाई देते क्यों कि जब उसने भगवान ने बाड़ मारा तो भगवान राम लक्ष्मी तो थे और वही उसने देखे थे सीताजी तो देखी नहीं थी

इसलिए बस वो जो उसने जिस समय भगवान राम ने बाड़ मार करके देखा तो जिस समय उनको उसने देखा था मारी रूप में बस वही रूप उसको बराबर क्षेत्र में घर रहा बस वही याद आता था तो वही दिखाई देता तो सब तरह खुशी का ध्यान था ये

अब रावण ने संदेह पैदा किया अरे तुम राम राम कहते हो तुम भगवान समझते हो कि उतार दिया उतार दिया वो कुछ नहीं वो तो लड़के राष्ट्रमान लड़के हैं उनके लड़के के अनंत प्रसन्न के लड़के हैं जिससे हमने लगा लगा दिया है वो कहाँ भगवान करता था तो वो कहता है तुम्हारी संजाता कहते चलो हम यही मान देते हैं कि वो किसी राजा के लड़के हैं भगवान नहीं है

परमात्मा भी अवतार है। जो ये तब अब तक सूरा अगर वो मनुष्य है तो भी वो अवतार। बड़े हैं, बहुत हैं। और से करके, करके तो से नहीं विरोध न ये पूरा उनसे विरोध करके शत्रु करके तुम उनसे जीत नहीं सकते तुम तो। भले ही मनुष्य हो तुम और कोई मनुष्य होगा जितनी शक्ति कहा होगी

जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने अनुभव किया आप तक ऐसा पता ही सुना नहीं कि मनुष्यों में इतनी शक्ति हो ऐसा बाढ़ मारे के आकर करके, ऐसी शक्ति तो हमने सुनी नहीं कहीं तक, तो उनकी शक्ति को देखते हुए हमें यही लगता है कि उनसे बैठ करना ठीक नहीं है और उसने इसमान जला दिया कि आपसे जानते हो सब कितने कितने शक्तिशालीन शाचक सब उनको उन्हें कितनी आसानी से मार दिया

स्वी खंडेव घर को दंड जिसने तारका को भी मार दिया स्वभाव को भी मार दिया और उसके बाद में जाकर के वो जनकपुरी गए तो खंडेव घर को दंड संजर का धनुष भी तोड़ दिया अब ये कहकर करके रामा का प्रकार से अपमान किया मारीस ने जो कभी कभी बात ऐसी होती है कि बात सकते है

लेकिन सब्त बात हुई, दूसरे के मन में खटकती है और उसको बेइज्जती लगती है हर सप्त बात को कोई व्यक्ति सभीता से कोई स्वीकार करने का, जब कहा कि खंडेव घर को दंड शंकर जी का धनुष भी तोड़ दिया देश तो का कह कहने का तात्पर्य था उस समय तुमको आगे ले गए थे और आगे आप देखी चल करके मंदोजरी इतिहास को साफ रहती उनसे

यही बात को लेकर के जब वो शंकर जी का धनुष इन्होंने तोड़ा उस समय तब तो तुम्हारी चिंता कहाँ चली गई रही थी तुम्हें क्या पता नहीं था तो शंकर जी का धनुष वो तो वहां पर है और जो तोड़ देगा वो सीता जी के साथ जोड़ा कर देगा अब सीता सीताजी जो तुम उठाकर चलाए तो उस समय तुम्हें नहीं खाकर बताते समय धनुष तोड़ देते तुम तुम्हारी चिंता कहा से नहीं तो ऐसे तो करके यहाँ पर यह भी कहता है की उन्होंने शंकर जी का धनुष तोड़ लिया और तुम्हारे कुछ कर नहीं पाए तुम उस

और तो अभी आज तुम तो बताई रहो खूषण खचरा का व्यव खरदूषण और खचरा इन दोनों ने इन सब कारणों ने रद्द कर दिया कहा तुम स्वयं विचार कर लो कि मनुष्य मनुष्य की, की असमर मन घट को मनुष्य इतना होता है ये लागत कोई मनुष्य कर सकता है तुम्हारी तो रावण को अपनी शक्ति भरपूरीता से लेकर के समझाने की कोशिश की

लेकिन एक बात आप देखेंगे बराबर यहां से कि रामा किसी की बात को मानता है और जब रामा का कोई विरोध करता है उसको समझा करके उसके अपने जो उसने विचार कर रखा है उस रास्ते